संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कर्ण के सेनापति में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा धूर्ति का नारायण नमस्कृतम देवी सरस्वती व्या तथो जय मदीत अंतरयामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नरस्वरूप नर रत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए वैन संपायन जी कहते हैं राजन द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वस्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वासन देते रहे फिर प्रदोष के समय अपने अपने शिविर में चले गए कर्ण दुशासन और शकुनु ने दुर्योधन के ही शिविर में वह रात व्यतीत की सोते समय वे चारों ही पांडवों को दिए हुए क्लेशों पर विचार करते रहे पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा तो को जो भरी में कर लाया गया गया। था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका चित बहुत अशांत हो तत्पश्चात जब सवेरा हुआ तो सबने शास्त्री विधि के अनुसार अपना अपना नित्य कर्म पूरा किया फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को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 युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले ध्रष्टुमन ने पूछा संजय अब तुम मुझे यह बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया संजय ने कहा महाराज कर्ण की संपत्ति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी उस समय बड़े बड़े गजराजों रथों कवच बांधने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा कितने ही युद्धा उतावले होकर हो एक दूसरे को पुकारने लगे, इन सब की मिली हुई आवाज से आसमान गूंज उठा। इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी घोड़े भी सफेद थे ध्वजा से सर्प का चिन्ह बना हुआ था रथ के भीतर सैकड़ों तर...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 के मुख के स्थान में स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ दोनों नेत्रों की जगह सूरवीर शकुनी और उलूक खड़े हुए मस्तक भाग में अश्वस्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे ब्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालो की नारायणी सेना भी थी दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे उनके साथ महान त्रिगर्तों और दक्षिणा की सेना थी वाम चरण के पिछले भाग में मध्य देशी को राजा खड़े हुए। दाहिने चरण के पीछे राजा सुशेण था उसके साथ एक हजार रथियों और तीन सौ हाथियों की सेना थी जो कि पूछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना से गिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्र थे इस प्रकार व्यू बनाकर कर्ण ने जब रामांगण की ओर कूच किया तो धर्मराज राज्य ने अर्जुन को देखकर कहा, देख देखो कहा सही कर्ण ने कौरव सेना की किस तरह मोर्चेबंदी की है और महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े बड़े वीर थे वे सब प्राय मारे जा चुके हैं अब थोड़े ही रह गए हैं अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूँ इस सेना में सूत पुत्र कर्ण ही एक महान धनुधर वीर है जिसे देवता भी नहीं जीत सकते अब इस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे का भी निकल जाएगा। तुम अपनी सेना का व्यूह रचना करो भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्ध चंद्राकार व्यूह बनाया उसके वाम भाग में भीम सेन दाह भाग में ध्रप्त तथा मध्य में राजा युधिठिर और अर्जुन खड़े हुए नकुल और ये दोनों युति के पीछे थे पांचाल पांचाली और उत्तम अर्जुन के भैया की रक्षा करने लगे शेष वीरों में से जिन्हें जूह में जहां स्थान मिला वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए इस प्रकार कौरव तथा पांडुओं ने व्यूह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया दोनों दलों में ऊंची आवाज करने वाले बाजे बज उठे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 भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए और अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया मूर्ति भी हाथी से कूदकर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा यह देख भीमसेन ने उस पर गदा से चोट की उसके आघात से छेम धूर्ति के प्राण पखेड़ उड़ गए और वह तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा महाराज छेमधुरती कु देश का यशस्वी राजा था उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी